यथा काचन माला यह अष्टाध्यायी अस्ट यहाँ काचन मलाया बहूं पुष्पाने सर्वा भवन्ति, सूत्रेण, एकम् सूत्रम् सूत्र तेन सूत्रेण सूत्रे सर्वाणी पुष्पा संगता किंतु एककैक पुष्प्पू वर्तते। एकस्य तथा अस्याष्टाध्याय अष्टाध्याय बहूनी प्रकरण सहूं प्रकरण सीएं भवति प्रकरण पाने भवति कार्य प्रकरण यहाँ भवति कदा भवति कदा न भवति संप्रसारां विशे, संप्रसारां एक संसारण विषयक प्रकरण निबद्ध यहाँ आत्म होती धास्थ्यई त ग्ल ग्ल्यय द्लई ग्ल ल मल खै ख जय शो सा, दो दु अंते तदा एंउ एम वर्ण यहाँ धाते तदाषास्थव कदा भवती, कदा न नवती एकद्व एक प्रकरण अष्टाध्यायी वर्त है ष्ठाध्याय प्रथमे पदे नाम अस्ति तस्नावणस्टे आत्व एक संप्रसनमें एक, एक अभ्यास कार्यक्रम प्रकरण द्वित्व एक कार्यक्रम प्रकरण विज्ञान भवि तकरण विज्ञान भवेत्। अतः इनमी भारभूता महती न यानी प्रायण परस्पर चतुसहसूत्रण ते सर्वा पर संगता नव भारा एक संत तहूनी प्रकरणा सकना भव अतः इन मैं उच्य द्विवाभ्यास विषय वो संस्कृत जानी ब्रूम क्वचिभवती उच्य अभवत् भेद किचि एकको स्थने दव धाता बभूव भू भू बभु, बुभूषति बोभूयते अभी तरीका धा भवति ये स्थाने कदा द्वौ धातु भवता कदा धाता भवति यदा एक धास्थ धा भेता अस्ानम भवेत ऐसा कब होता है कि एक धातु की जगह दो धातु हो जाए होता है रामो वनम जगाम अतः गम गम जगाम धातु जगम धावर्तवते जंगम्यते जिगमिषति अवगम्य ऐसा कब होता है कि एक धातु की जगह दो धातु हो जाए इसका नाम है द्वित्व विधि द्वित्व प्रकरण तो संस्कृत यत्र कुत्रापि भाषायात्र कवेश संकलन विधाय एकम प्रकरणम पानी कृता जहां जहां द्वित होता है पानी नी ने एक साथ पूरी भाषा नहीं ला दी पानी नी का समान कोई वैज्ञानिक दुनिया में है नहीं कार्य करना किसी को सीखना है जीवन का साफल्य तो पानी नी को पढ़ो खाली माना जबकि नहीं होता आप समझिए काम कैसे किया जाता तो पूरी भाषा में लोके भवंतु शब्दाह यत् वेदे वातु शब्द अवलोकन विधायक पाणीना धात्ति अस्ति प्रत्यय प्रथमे पादे तत्र द्वादश सूत्राणि पदे द्वादश सूत्र तो तीन वस्तुतः किंतु द्वाद सूत्रात्मक सही इदम प्रकोधम अस्त संज्ञा बहुत द्वित प्रकोध एक, तो एक जगह आप जाइए बाकी मत देखिए जगाम कैसे बना इससे आपको मतलब नहीं है पूरी सृष्टि एक साथ भगवान भी नहीं बनाते वहाँ भी क्रम होता है तस्मा एक आकाशस्भूता आकाशाद आकाशा वायु वायोरग्नि अग्नेराप अभ्य पृथ्वी तो सृष्टि भी भगवान एक सम से ऐसे नहीं बता देते कि तुरंत ऐसा प्रियंक प्रियंक सब पैदा होगा एक साथ कि प्रियंक मित्तल चंदन सब एक थोड़े पैदा हो जाए एक क्रम है इसी प्रकार एक कार्य का बहुत से विभाग होते हैं सर्वत्र लोके भी अस्माक जीवन में भी एक कार्य से बहव विभागा बनते सवेरे उठते हैं तो दंत करते हैं स्नान करते हैं कपड़े पहनते हैं, क्रम से काम करते हैं उसके बाद हम पूजन करते हैं पूजन के बाद हम भोजन करते हैं, ये सारा करके हम अब बैठे हैं अध्ययन करने के लिए तो एक कार्य से बहवो विभागा बवंती ते पृथकृत ज्ञान भवि जगा शब्द अस्त बभूति शब्द अस्त पनाम अत धा धातु कदा एकषयक मैं उच्य अहम एकदर प्रक्षानि सबसे पूछेंगे हम आपको तो देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि हम पागल जैसे बोलते जाए आप कुछ नहीं समझें सबको उत्तर देना पड़ेगी पंच प्रत्यय सन्ती लिट लकार अस्थित लिट परोक्ष लिट यदा धातु लिट प्रत्यय भवती तदा लिट परतः धातु द्वितम होती लिट लकार के प्रत्यय होंगे तो धातु एक के स्थान पर दो हो जाएंगे ये ऐसा विषय नहीं है कि इसके लिए आपको पहले से कुछ पढ़ना हो ये पहले से संबद्ध विषय नहीं है कि पहले हम कुछ पढ़ते हैं तो इसको जाने ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है ये तो महापंचत हो सकता है किंतु तो इसकी चंचलता जाएगी तो लिख प्रत्यय द्वितम धातुतमती गम जगम भू बभू पठ पपथ नम ननम नम नम ननम पठ पठ पपठ लिख लिख लिख आर लिटिपरता ऐव सन्त पर्ता त्र अर्थ इच्छा समान वा सामनक वह सन्त पचित पचित पिपछिछति पच पठ पपछ पिपछ पिपछिश पर होगा तो एक धातु की जगह दो धातु हो जाए पर एक धातु धातु के स्थान पर दो दो धातु हो यंग यंग, यंग, है, तो भी एक को चंग अपि पचत। अपी पठत पपाठ लिट प्रत्यय पपाठ प्रत्यय यंग यत्यय प्रत्य पापथते चंग प्रत्यय अभी पठत चार हो गए पांचवा है श्लू पांचवा श्लू है श्लू धातुओं से नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो जो के धातुओं से ही होता है सार धातु के तो चौबीस धातु हैं जोहत्यादिगण चतुर्विंशति धातु संत जोहत्यादिगणे तेभ्य धातुभ्य सार धातु के प्रत्यय परत यदा शप तदा शपस्थानी स्थानीय शुरू धातु जो तत्यादिगण के हैं हमारी विधि से पढ़ोगे तो आपको एक हफ्ते में समझ जाएगा हमारी प्रतिज्ञा हम पंद्रह दिन में दस् तकारों के सारे धातुओं के दस पढ़ा देते हैं और हमने पढ़ाया है हमारे पास प्रमाणभूत विद्यार्थी नहीं आपको नहीं आता तो आपकी सावधानी? दस दिन का पाठ्यक्रम है दिन का। एक-एक चीज समझते जाइए उसका तो पांचवा है श्लू श्लू सबसे होगा नहीं लिट सबसे हो, सबका होगा कि चौबीस धातुओं को होगा चौबीस धातुओं से साधातु प्रत्यय पर होने पर हम पाणी का टेक्निक आपको बता रहे हैं पाणी का विज्ञान कैसे चलना उसको ध्यान से सुनिए समझ में सबको आएगा बाकी सब कैसे समझ में आता है जो समझ में नहीं आना चाहिए संसार का वो सब आता है समझ में वो सब आता है समझ, आता है समझ तो द्व्युत्व होता है द्व्युत्व आप योग्य पंच सु प्रत्यय परत धातु तो द्वित्व होती है इधान उच्यते द्वित्व कथम होती कैसे द्वित होता है धातु और कस्म प्रत्यय परत कस धातु द्वित्व न होती ये भी विषय है तीन बातें जानना पड़ेंगे द्वित्व होता है कब द्वत कब द्व होता है किन धातुओं को होता है किन को नहीं होता ये दूसरा विषय है द्व्यव कैसे होता है कथम भुछती। कथम द्व्युत्व धातु पश्यतु जिस धातु द्वित विधेय तस्मिन धातु एक अच अस्थि अनेक वह अच्छ सन उस धातु में एक अच है जिसमें बहुत सारे अच है पहले देखो जैसे पथ गम चल कितने अच हैं एक है एक अच है ऊर्णु ऊर्णु अनेक अच्छे। चकास, दीधी बेवी वे, दरिद्र जाग्री अनेक अच्छे। तो ये देखिए कि धातु में एक अच्छे, धातु अच्छे एका एक अच अस्थ अच्छ सी ये देखिए पहले थे धातु मध्ये एक अस्त अनेकवाचा सी द्वितीय विचार क धातु आजादी अस्ति हलादिर्वा अस्ति दो विचार कीजिए धातु एक अच्छ है कि अनेक है धातु आजादी है अथवा हलादि धातु आदो हल अथवा अच अस्ति ये सारा अभ्यास पिंग कराएगा भी। ये सब जानता है इसको कराना चाहिए तो ऊर्णु ऊर्णु अय आजादी अनेकाच, जागरी अय हलादी अनेकाच इति हलादी एकाच अट इति आजादी एकाच ये विज्ञान होना चाहिए धातु मध्ये एकाच अस्ति अनेकेवा धातु एकाच अस्ति अनेकाचवा, आजादी अस्ति अस्थि ठीक है तथम इद् सूत्र अजादेर् द्वितीयस्य यदि धा अजादी अनेकाच यदि धातु अजादी अनेकाचो तो कथ पाठनीय कें क्रमण पाठनीय किम पाठ्य कि अवगछति यदि धातु अजादी अनेकाच तदा द्वितीयस्य यह द्वितीय द्वितीय से एकाच स्थाने दुतम होती है द्वितीय अवयव एकाच धातु का जो द्वितीय अवयव एकाच है उसको दुत हो जाएगा तो उणु उर इति प्रथम एकाच और नु इ द्वितीय है तीन नु इतम ऊर्णु ऊर् ऊ यथम अब ये ऊ को प्रथम करेंगे और उणु को करेंगे और राह को रोक देंगे नंद्रा संयोगा उू। उू। अब दूसरा आया हणु सुनो हाँ तो रा को क्या राे राह रा को भी प्राप्त होगा तो कहते नंद्राहयोग आदया संयोग क्या आदि में स्थित जनि न ऐसा संयोग है जिसके आदि में नार राह है उनको द्वित्व नहीं होगा अर्ची अर्ची तो चीची का दुत्त हो जाएगा राकू हो उनु में राकु छोड़ देंगे नूनो को दुत कर देंगे नूनू नू नू नू नून उविशति ऊर्णो नुयते ऊनु नाव लिटी ऊनु नाव सनि ऊन नविशति ंगी ऊनो नुयते ठीक है नू को होगा, हो को नहीं होगा। और यदि धातु तो हलादी है तो उसका जो पहला एक आज उसको देते हो जैसे पठ तो पठ पठ पठ पठ लिख लिख गमो गमो, चल चल वम नम नम खाद खाद प्रच्छ प्रच्छ एक अच वाला धातु पूरे धातु को दुत कर अट अट अत अत इख इख उख उख, उख। और यदि अनेक अचा भ एक अच में तो आपको पूरे धातु को दुत कर देना है। एक अच है तो हलादी आजादी का विचार ही नहीं करना एक अच है तो हलादी आजादी का विचार करना ही नहीं पूरे धातु विचार करना है अनेक अच्छों hmm. तो से, अजा दे प्रथमस। तो जागरी दो दो अच्छे तो जा जागरी जागरी जा जागरी जा जा जाजा हो गया जा जा। जाव इका च चकाश जा जादि धातु के पहले अवयव एकाच को ही द्वित्व हो आजादी धातु के द्वितीय अवयव एकाच के स्थान पर द्वित्व होता है यदा द्वित्व भवती तदा एकने दौ धातु निष्प्य तेम्ये यहाँ पूर्व होती तूर्वाभ्यास धातु संख्या होती अथ च उषा अभ्यस्त संख्या होती उभे अभ्यस्त पूर्वाभ्यास उभे अभ्यस्त पूर्व का नाम हो जाता है अभ्यास और दोनों का मिलित नाम होता है अभ्यस्त अभ्य संज्ञा होती है जब अभ्य संज्ञा होती है तो उसके लिए क्या कार्य होगा बताएं अभी एक काम कर दिया पूरा इतना इतना एक एक प्रकरण पानी का हो गया है। कि होता है किन प्रत्ययों के परे होता है कथम अथच तूर्व पूर्वस्य अभ्यास संज्ञा होती उभयो अभ्यस संज्ञा इतना एक प्रकरण सामन दिव्य यहाँ अभ्यास संज्ञा तस्थ कि एकथक कार्यम एक तत्ते अगर क्रीय है इद प्रकर वर्त षाध्याय प्रथम पद कि अभ्यास स्थने कित खा पूर्व ये खाद तथा च कथम कथं खादा खाद क्री क्री चकार उच्य अभ्यास अप कार्य अभ्यास कार्य प्रकरण वर्त सध्याचतुर्थ पद mm -hmm. अो अभ्यास इत्यास इत आरभ्य सवन फोर फिफ्टी एट सप्तमाध्याय चतुर्थे पद अष्ट पंचाशत तम सूत्र वर्तते अभ्यास आप आदान्तम पूरे पाद के अंत तक अभ्यास से जाएगा और अधिकार है प्रत्येक सूत्र में जाके अभ्यासस्य अभ्यासस्य अभ्यास से लग जाएंगे ये भी चमत्कार है पाणीजी का यदि इनको सौ बार अभ्यास से कहना है सौ बार तो एक बार कह देते हैं ऊपर और उसको अधिकार कर देते हैं अब नीचे के सब सूत्रों में वो जाके अपने आप लग जाता है इससे सूत्र छोटा से लघवाकार हो जाता है अल्पाक्षर मसंदि सूत्र अल्पाक्षर हो असंदिग्ध हो अल्पाक्षर मसंदि सारत विश्व मुखम सूत्र का क्या लक्षण है अल्पाक्षर, अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत विश्व तो मुख अस्तोभ मनवद्यं सूत्रम सूत्र विदु ऐसा नहीं कि इतना छोटा बना दिया कि आपको समझे में नहीं आया समझे में नहीं आया जैसे ये बोलता को समझ ही नहीं आता क्या तो इतना बड़ा भी सूत्र पानी का एक अक्षर का सूत्र है उं। उं। एक अक्षर का सूत्र है पर उसके अंदर पूरा अर्थ भरा पड़ा है अर्थ का अर्थ अधिकार अधिकार ऊपरी वर्त अधिकार सूत्र सूत्रम अनुवर्तते तत्सूत्र सूत्र आया ह्रस्व इसके बाद सूत्र आएगा ह्रस्व देखिए अत्रोपद अभ्यास फिफ्टी 59 है ह्रस्व अब एक, एक पद है ह्रस्व अर्थ क्या बनेगा अभ्यास ऊपर से आया अभ्यास सूत्र गाथ हुआ अभ्यास रस्व अब क्रिया कहाँ से लाओ क्रिया क्रिया ये कािया नास्ती त्रिभू अस्त जो जहाँ कोई क्रिया नहीं होती वहा करोती अस्थि का प्रयोग हमें कर लेना चाहिए तो हस्व अभ्यास ह्रस्व बहती वाक्य बन गया अर्थ का बोध तो वाक्य से होता है और कोई सूत्र वाक्य नहीं है सूत्र में कहीं भी क्रिया नहीं है किसी सूत्र में कोई क्रिया नहीं है किसी सूत्र में कोई क्रिया नहीं है और बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता तो उन्होंने कहा कि जहाँ कोई क्रिया नहीं है आप वह अस्थि लगा लो तो सूत्र बनाया ह्रस्व है और उसके उसकी वृत्ति बनी अभ्यास ह्रस्व बहुती यभ्यास संज्ञा तस् ह्रस्वती तरी तस खाद अयम धातु खाद खाद इति खाखाद तदा से अभ्यास संज्ञा अभ्यास खी दीर्घ दि, से खखाद पुनच अग्रेसूत्र हलादीशेषा अभ्यास य आदिर् हल होती प्रथम सब शिष्य अन्े हलो लुप्य खाद प्रथमा हल दी नथम अतः खिष्य है और दुप्यते तखादा खाद खाद, खा खादा शेष हलातिशेष उसके बाद सूत्र आता है गुहोश्यु अभ्यासे यदि कवर्ग तथा चवर्ग हकार सेवर्गूर्वाद बताएँ विषयांतर शर्पूर्वाख वो बाद बताएं हो जाए बाद में तो ख अबर्ग कवर्ग से द्वितीय अस्थ से द्विती तरी खा, खाद खाद खाद खाद खाद पुनस् खा, खा खाद खाद ख खाद पुनः छ खाद छ होगा इसके बाद सूत्र है अभ्यास चर्च अभ्यासे यदि द्वितीय वावती द्वितीय ते स्थित प्रथम होती चतुर्थ स्थने तृतीय द्वितीय स्था प्रथमा। चकार चखाद, तकार से स्थने चखा निष्पन्खा चखा अवगत ह्रस्व पुनः से, उरत, अभ्यासे चर्च अभ्यासे चर्च, सूत्र अभ्या चर्चते तो अतः योजनीय अतरखनीय्या चर्च अभ्यास सूत्रमस्त किंतु अन्वृत्वशा तच्यते अवृत्तिवशा त्रुच्य तत्र चर्चुकफ अभ्यास चर्च चर्च। चर्च चकार चर्च। किच्य झा झश खयाम एक खयाम चर आग झा झश ख झशा झश ख हाँ खयाम झश चतुर्थ स्थ तृतीय तृतीय द्वितीय स्थने प्रथम प्रथम झश अब कार्यमिष्य है उरत् पुरत उरत् ते अभ्यास विषयक यहां आपणे वैास्पणे वस्त्रपण बवती तथा वस्त्रण लाक्य सुवर्ण न लगे तत्व वस्त्रण यदि तत्र ग औषधमें लगे तथा अतः कार्य अभ्यास विषय के विषय युकमति शास्त्र तस्सर्वम अस्मन प्रकल वर्त अतः असर प्रकरण नाम कं भवेत अभ्यास कार्य प्रकरण सूत्राणि सूत्रा सवेश चार सूत्र यहाँ कम है तो ये पाणिनि का दोष नहीं है पाणीनी प्रयोजनवशाद उनको यहाँ वर्ग दिया पाणीनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुत्ति अवृत्ति अनुृत्ति ऊपर से सूत्र नीचे आते, आते हैं शब्द ऊपर के शब्द नीचे आते हैं तो जहां अनुवृत्ति मिलती है वहां बचा देते हैं वृत्ति तानि सूत्र होना तो उनका हमें संकलन कर लेना चाहिए जैसे सूत्र उन्होंने बनाया लिख लो यहाँ लिख लो फटाफट लिखे छोटे क्षर लिखे लिप्ट अभ्यास लिप्त अभ्यास उसमें देखो छ एक छ एक सत्रह सत्रह सूत्र होगा सत्रवा होगा ऐसे उसके आसपास होगा लिप्यभ्याम हो सिक्स वन अरे दिखते ही नहीं है तुमको लाओ लिथ अभ्यास शोभ्याम ये, ये सत्रवा सूत्र है मैं सत्रह बता रही हूँ संख्या सिक्स वन सेवनटीन इदम् सूत्रम् इदम सूत्र अच्य है्यं कौती अभ्यास से तिष्ठति किमर्थं अभ्यास कि तो कि भवान अत्र तिष्ठति किमर्थं किम अत्र आगतः स्वगृह स्वस्थन विहाय अध्येत पाणीनीय अध्येत अगत तरी सूत्र तमर्थ यस्म प्रकार संप्रसारण्यास संप्रसारणम्य है कुछ धातु ऐसे हैं जिनके अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है तो जहां संप्रसारण होता है सूत्र वहीं बैठ जाता है ठीक है? यदि सूत्र को वहां नहीं बैठाते तो क्या होता यहां बच्चादि ग्रहि सब धातु कहना पड़ता है hmm. तत्व वच्च्यादि नाम संप्रसारणम बहुत ग्रहि नाम संप्रसारणम बहुत वच्च्यादि नाम, नाम, नाम कि वहां वो कह रहे हैं कि इस धातु को संप्रसारण होता है इतने धातु हैं 20, 11 बीस ग्यारह वच्दी एकादश वच्यादय नवग्रहेश चल रहा है प्रक्रम। तो यदि इन्हीं धातु को संप्रसारण करना है यहां लिट में तो यदि अभ्यास कार्य प्रकरण में कहेंगे इनको तो वो बीस धातु पुनः कहना पड़ेगा यहाँ हम कैसे जानेंगे किसको समय यदि यहाँ कह देंगे लिताभ्यास से उभय तरी उभ्यामित उसे के धातव स विज्ञान कथम भवे इसलिए इसको वहाँ रख दिया तो हमें विज्ञान पूर्वक इसको यह ले आना चाहिए तो हम चार धातु आपको बताएंगे चार सूत्र लित्यभ्यास उभ्याम सूत्रम अतः योजनीय पुनः किस सूत्र अभ्यास चर्च और अभ्यास असवरणी और और कौन सा इतनी है क्या अभ्यास असवनी चर्च लिख्यभ्यास और असमने पर अभ्यास इकार से स्थने इयंग उकार से उवंग यहां इष इश इश इश, इश, इश इश इश गुणेकृत इश इजेष उख उवोख उकार से उव इकार सेयंग इं, यंगो आदेश त्रवेदं सूत्र यथा था अस्य कृत अपेते हैं उंग तो जहां इंग हो रहा है वहीं बैठा दिया इसको सूत्र को कि अभ्यास को भी इंग वहीं हो जाए नहीं तो यहाँ उनको फिर से इंग शब्द कहना पड़ते यहाँ सूत्र को बैठाते हैं तो उनको ई को इकार स्थानी इंग उकार स्थानी उंग अभ्यास इकार से स्थानीय अभ्यास स्थानी उंग यह पुनः उनको कहना पड़ता तो गौरा होता है गौरव सियात महदौर सियात वो सारे सूत्रों का विषय फिर से लाके पूरा कहना पड़ता तो यत्र यत्र ये पाणीनीय व्याकरण सब जगह जाके हम थोड़े पढ़ेंगे जिसको पढ़ना यहाँ जाओ तो जहां इंग हो रहे हैं अभ्यास इंग तत् सूत्र तथा अभ्यास संप्रसारण वच वच उवच उवाच वद वद उवद उवाद अभ्यास को संप्रसारण होता है कहीं तो जहाँ संप्रसारण हो रहा है उससे कहा तुम वहीं चले जाओ भाई वहीं संप्रसारण का विज्ञान कर लो किंतु वहाँ जाने के बाद भी मित्तल में बड़ोदरा में भी नहीं रहेगी बिलासपुर में नहीं रहेगी कैलिफोर्निया चली जाएगी जहाँ से आई उसी प्रकार ये सूत्र नित्याभ्यास पर भी गया है यहीं से गया है वो क्या करने के लिए संप्रसारण करने आके यहीं संयोजित होना चाहिए उसको तो अस्विन प्रकरण ने अभ्यास असभाव ने नित्य अभ्यास और अभ्यास चर्च ये तीन सूत्र चौथा कौन सा है पता नहीं तीन, तीन सूत्र अत्र योजनी यानी तीन सूत्र जोड़ लो ठीक है तो ये प्रक्रम पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा ठीक है और इसके बाद प्रियंका अभ्यास कराएंगे, और और और इसके बाद एक सूत्र बचता है, उरत और खया। उरत या यह रिकार बहुत अभ्यास ऋकार तस् स्थान अत रिकार स्थान प्रवर्तमान र के स्थान पर जब भी अन होता है तो रपर हो जाता है के के स्थान पर आनी होगा अर। रिकार के स्थान पर आनी होगा होगा होगा ई कहा जाएगा तो इर होगा कहा जाएगा तो उर उयम धातु तो क्री क्री, क्री, क्री। दृते क्री क्री अत एक अच अस्ती अतः क्या लोप न पुनश कुलु इन ककार से अ्री कर्क्री क्री क्री कर्क्री पुनश्चलाशेषे स्थाने चुत्वे चक्री क्रीक्री कर्क्री क्री चकरी ठीक है जरूरत हो गया अब इसका अभ्यास करिए इनको पढ़ा दिया है? आप अभ्यास किए और ये, ये इसके लिए किसी पहले की तैयारी की आवश्यकता नहीं हमने पहले नहीं पढ़ा पहले नहीं पढ़ाए तो कहना ही मूर्खता है हमने पहले कभी नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बनता क्यों भाई तुमने पहले खाया नहीं था तो तुमसे खाते कैसे बन गया तब तो तुम छीन के खाने लगे हाथ नहीं खिलाओ तो बच्चा छीन के खाता है छीन के खाता है तो अब एक सूत्र और है, हलादिशेष हमने पता अभ्यासे आदर हल शिष्य थे अन्य हलो लुप्य आदि हल बचता है बाकी हेलो को लुप हो जाता है किंतु यदि धातु ऐसा है यस्मिन धातु आदो भवेत शर अनंतरम भवेत खय शरित शय द्वितीय भावना प्रथम वावना छठत द्वितीया प्रथमा यदि धातु तो के आदि का न है शर और दूसरा न है खाये। खाये ने अपने वर्ग का द्वितीय या प्रथम तब क्या होगा तब खया और शरा नुप्यंत तब खय बचेगा और शरक उप हो जाएगा यथा स्पर्ध स्पर्ध स्पर्धर्ध स्कुंदकुंद चुस्कुंद कुंद चुस्कुंद स्था स्थास्था तस्था तस्था सुस्थ स्पंद पस्पंद्युत चुस्च्युत स्च्युत चुस्ुतुत चुस्ुत पहला वन यदिशर है और दूसरा खय है तो खय को बचा लेना और बाकी सबका शर का क्यों कहें सबका लुभ कर देना शरल क्यों कहना खय शिष्यंत यही हमारा विधेय है शरल गलत है खय शिष्यंत ये सही है खाय बचेंगे और बाकी जो खाय नहीं हो गल हो जाएगा तो स्पर्ध में पा बचेगा धा भी चला जाएगा और रा भी चला जाएगा और सा भी चला जाएगा पा रहेगा पस्पर्ध खाए रहेगा ये सामान्य सामान है ये पांच प्रत्यय लगाने पर आपको इनको याद करना है फिर एक एक प्रत्यय के लिए विशेष कार्य जो होगा वो बाद में देखेंगे इनका अभ्यास कीजिए और ये अभ्यास कराएंगे आपके छोटे गुरु जी